ओम श्री परमात्मने परमात्मे नम वेदांतर्शन ब्रह्मसूत्र पहला अध्याय पहला पाद अथातो तो ब्रह्म जिज्ञासा अथ अब अतः यहाँ से ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म विषयक विचार आरंभ किया जाता है व्याख्या इस सूत्र में ब्रह्म विषयक विचार आरंभ करने की बात कहकर यह सूचित किया गया है कि ब्रह्म कौन है उसका स्वरूप क्या है वेदांत में उसका वर्णन किस प्रकार हुआ है इत्यादि सभी ब्रह्म विषयक बातों का इस ग्रंथ में विवेचन किया जाता है संबंध पूर्व सूत्र में जिस ब्रह्म के विषय में विचार करने की प्रतिज्ञा की गई है उसका लक्षण बतलाते हैं जन्माद्यस्य जन्माद्यतः अस्य इस जगत के जन्मादि जन्म आदि अर्थात उत्पत्ति स्थिति और प्रणय यत जिससे होते हैं वह ब्रह्म है व्याख्या यह जो जड़ चेतनात्मक जगत सर्वसाधारण के देखने सुनने और अनुभव में आ रहा है जिसकी अद्भुत रचना के किसी एक अंश पर भी विचार करने से बड़े बड़े वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित होना पड़ता है इस विचित्र विश्व के जन्म आदि जिससे होते हैं अर्थात जो सर्वशक्तिमान परात्पर परमेश्वर अपनी अलौकिक शक्ति से इस संपूर्ण जगत की रचना करता है इसका धारण पोषण तथा नियमित रूप से संचालन करता है फिर प्रलय काल आने पर जो इस समस्त विश्व को अपने में ही विलीन कर लेता है वह परमात्मा ही ब्रह्म है भाव यह है कि देवता दैत्य धानों मनुष्य पशु पक्षी आदि अनेक जीवों से परिपूर्ण सूर्य चंद्रमा तारा तथा नाना लोक लोकांतरों से संपन्न इस अनंत ब्रह्मांड का कर्ता, हर्ता कोई अवश्य है यह हर एक मनुष्य की समझ में आ सकता है वही ब्रह्म है उसी को परमेश्वर परमात्मा और भगवान आदि विविध नामों से कहते हैं क्योंकि वह सबका आदि सबसे बड़ा सर्वाधार सर्वज्ञ सर्वेश्वर सर्वव्यापी और सर्वरूप है यह दृश्यमान जगत उसकी अपार शक्ति के किसी एक अंश का दर्शन मात्र है शंका उपनिषदों में तो ब्रह्म का वर्णन करते हुए उसे अकर्ता अभोक्ता असंग अव्यक्त अगोचर अचिंत्य निर्गुण निरंजन तथा निर्विशेष बताया गया है और इस सूत्र में उसे जगत की उत्पत्ति स्थिति एवं प्रलय का कर्ता बताया गया है यह विपरीत बात कैसे समाधान उपनिषदों में वर्णित पर ब्रह्म परमेश्वर इस संपूर्ण जगत का करता होते हुए भी करता है अतः उसका कर्तापन साधारण जीवों की भांति नहीं है सर्वथा अलौकिक है वह सर्वशक्तिमान पर शक्तिर्वविध श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया चेताशतर उपनिषद इस परमेश्वर की ज्ञान बल और क्रिया रूप स्वाभाविक दिव्य शक्ति नाना प्रकार की ही सुनी जाती है वह सर्वशक्तिमान एवं सर्वरूप होने में समर्थ होकर भी सबसे सर्वथा अतीत है असंग है सर्वगुण संपन्न होते हुए भी निर्गुण है एको देव सर्वभूत सुगूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च वह एक देव ही सब प्राणियों में छिपा हुआ सर्वव्यापी और समस्त प्राणियों का अंतर्यामी परमात्मा है वही सबके कर्मों का अधिष्ठाता संपूर्ण भूतों का निवास स्थान सबका साक्षी चेतन स्वरूप सर्वथा विशुद्ध और गुणातीत है समस्त विशेषणों से युक्त होकर भी निर्विशेष है एसा सर्वेश्वर, एस सर्वज्ञ ऐसो अंतर्याम्योनि सर्वस्व प्रभावप्योग ही भूताना यह सबका ईश्वर है यह सर्वज्ञ है यह सबका अंतर्यामी है यह संपूर्ण जगत का कारण है क्योंकि समस्त प्राणियों की उत्पत्ति स्थिति प्रलय का स्थान यही है न बिस्प्रज नोभयत प्रज न प्रज्ञान घनम न ना प्रज्ञ नाप्रज्ञ ना ना ना अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यं अलक्ष्यम अचिंत अव्यपदेश्यत्सारम प्रपंचोपात शिवम अद्वैतम चतुर्थ मनते स आत्मा सभिज्ञेय जो न भीतर की ओर वाला है न बाहर की ओर प्रज्ञा वाला है न दोनों ओर प्रज्ञा वाला है न प्रज्ञान घन है न जानने वाला है न नहीं जानने वाला है जो देखा नहीं गया है जो व्यवहार में नहीं लाया जा सकता जो पकड़ने में नहीं आ सकता जिसका कोई लक्षण नहीं है जो चिंतन करने में नहीं आ सकता जो बतलाने में नहीं आ सकता एकमात्र आत्मा की प्रतीत ही जिसका सार है जिसमें प्रपंच का सर्वथा अभाव है ऐसा सर्वथा शांत कल्याणमय अद्वितीय तत्व परब्रह्म परमात्मा का चतुर्थ पाद है इस प्रकार ब्रह्म ज्ञानी मानते हैं वह परमात्मा है वह जानने योग्य है इस प्रकार उस सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमेश्वर में विपरीत भावों का समावेश स्वाभाविक होने के कारण यहां शंका के लिए स्थान नहीं है इस विषय का निर्णय निर्णय सूत्रकार ने स्वयं किया है संबंध कर्तापन और भोक्तापन से रहित नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म को इस जगत का कारण कैसे माना जा सकता है इस पर कहते हैं शास्त्रोनित्वात शास्त्र योनित्वात शास्त्र, योनित शास्त्र अर्थात वेद में उस ब्रह्म को जगत का कारण बताया गया है इसलिए उसको जगत का कारण मानना उचित है या क्या वेद में जिस प्रकार ब्रह्म के सत्य ज्ञान और अनंत आदि लक्षण बताए गए हैं उसी प्रकार उसको जगत का कारण भी बताया गया है ऐसे योनि सर्वस्व यह परमात्मा संपूर्ण जगत का कारण है यतो वा इमान भूतानि जायंते एन जातान जीवंती ययंत्य भी संविशंति तद्वि जिग्सा त्रमेती ये सब प्रत्यक्ष दिखने वाले प्राणी जिससे उत्पन्न होते हैं उत्पन्न होकर जिसके सहारे जीवित रहते हैं तथा अंत में प्रयाण करते हुए जिसमें प्रवेश करते हैं उसको जानने की इच्छा कर वही ब्रह्म है इसलिए सर्वसूत्र के पूर्व सूत्र के कथनानुसार पर ब्रह्म परमेश्वर को जगत की स्थिति उत्पत्ति और प्रलय का कारण मानना सर्वथा उचित ही है संबंध मृतिका आदि उपादानों से घट आदि वस्तुओं की रचना करने वाले कुंभकार आदि की भांति ब्रह्म को जगत का निमित्त कारण बतलाना तो युक्तिसंगत है परंतु इसे उपादान कारण कैसे माना जा सकता है इस पर कहते हैं तत्त्व समन्वयात तू अर्थात तथा तत्व व ब्रह्म समन्वया समस्त जगत में पूर्ण रूप से अनुगत अर्थात व्याप्त होने के कारण उपादान भी है व्याख्या जिस प्रकार अनुमान और शास्त्र प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि इस विचित्र जगत का निमित्त कारण परब्रह्म परमेश्वर है उसी प्रकार यह भी सिद्ध है कि वही इसका उपादान कारण भी है क्योंकि वह इस जगत में पूर्णतया अनुगत अर्थात व्याप्त है इसका अणुमात्र भी परमेश्वर से शून्य नहीं है भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है कि चर या अचर जड़ या चेतन ऐसा कोई भी प्राणी या भू समुदाय नहीं है जो मुझसे रहित हो यह संपूर्ण जगत मुझसे व्याप्त है उपनिषदों में भी स्थान स्थान पर यह बात दोहराई गई है कि उस परब्रह्म परमेश्वर से यह समस्त जगत व्याप्त है ईशा मिदम सर्व यंचित जगत्याम जगत संबंध सांख्यमत के अनुसार त्रिगुणात्मिका प्रकृति भी समस्त जगत में व्याप्त है फिर व्याप्ति रूप हेतु से जगत का उपादान कारण ब्रह्म को ही क्यों मानना चाहिए प्रकृति को क्यों नहीं इस पर कहते हैं इ क्षतेर शब्दम इ क्षते है स्ुति में इक्ष धातु का प्रयोग होने के कारण और शब्दम शब्द प्रमाण शून्य प्रधान अर्थात त्रिगुणात्मिका जड़ प्रकृति न जगत का कारण नहीं है व्याख्या उपनिषदों में जहाँ सृष्टि का प्रसंग आया है वह इच्छ धातु की क्रिया का प्रयोग हुआ है जैसे सदैव सोमेदम अग्रम आशीत एकमेवा द्वितीय इस प्रकार प्रकरण आरंभ करके तदैच्छत बहुस्याम प्रजा येय अर्थात उस सत ने इक्षण संकल्प किया कि मैं बहुत होऊं, अनेक प्रकार से उत्पन्न होऊं ऐसा कहा गया है इसी प्रकार दूसरी जगह भी आत्मा व इदमे मेंवाग्र आशीत इस प्रकार आरंभ करके सईक्षत लोकानु सृजई अर्थात उसने इक्षण विचार किया कि निश्चय ही मैं लोकों की रचना करूँ ऐसा कहा है परंतु त्रिगुणात्मिका प्रकृति जड़ है उसमें इक्षण या संकल्प नहीं बन सकता क्योंकि वह इक्षण चेतन का धर्म है अतः शब्द प्रमाण रहित प्रधान अर्थात जड़ प्रकृति को जगत का उपादान कारण नहीं माना जा सकता संबंध इक्षण या संकल्प चेतन का धर्म होने पर भी गौरीवृत्ति से अचेतन के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है जैसे लोक में कहते हैं अमुक मकान अब गिरना ही चाहता है इसी प्रकार यहाँ भी एकक्षण क्रिया का संबंध गौड़ रूप से विगुणात्मिका जड़ प्रकृति के साथ मान लिया जाए तो क्या हानि है इस पर कहते हैं गौड़स्य गौणश्चेनात्म शब्दात चेत यदि कहो गौण इक्षण का प्रयोग गौण वित्तीय से प्रकृति के लिए हुआ है ना तो यह ठीक नहीं है आत्मशब्दात् क्योंकि वहाँ आत्मशब्द का प्रयोग है व्याख्या ऊपर उद्धित की हुई एतरेय की श्रुति में इक्षण का कर्ता आत्मा को बताया गया है अतः गौरवृत्ति से भी उसका संबंध प्रकृति के साथ नहीं हो सकता इसलिए प्रकृति को जगत का कारण मानना वेद के अनुकूल नहीं है संबंध आत्म शब्द का प्रयोग तो मन इंद्रिय और शरीर के लिए भी आता है अतः उक्त श्रुति में आत्मा को गौर रूप से प्रकृति का वाचक मानकर उसे जगत का कारण मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है इस पर कहते हैं तन्निष्ठ मोक्षोपदेशात मोक्षोपदेश तन अर्थात उस जगत कारण परमात्मा में स्थित होने वाले की मोक्षोपदेशात अर्थात मुक्ति बतलाई गई है इसलिए वहाँ प्रकृति को जगत कारण नहीं माना जा सकता व्याख्या तैतृयोपनिषद की दूसरी वल्ली के सातवें अनुवाक में जो सृष्टि का प्रकरण प्रकरण आया है वहाँ स्पष्ट कहा गया है कि तदात्मान स्वयं अकुरुता उस ब्रह्म ने स्वयं ही अपने आप को इस जड़ चेतनात्मक जगत के रूप में प्रकट किया साथ ही यह भी बताया गया है कि यदा हे वैस एत दृश्य नात्मे अनुरुक्ते अनिलये अभयम प्रतिष्ठा विंदते अथ गतो भवति, यह जीवात्मा जब उस देखने में न आने वाले अहंकार रहित, न बतलाए जाने वाले स्थान रहित आनंदमय परमात्मा में निर्भय निष्ठा करता है अविचल भाव से स्थित होता है तब यह अभय पद को पा लेता है इसी प्रकार छांदोग्योपनिषद में भी श्वेत केतु के प्रति उसके पिता ने उस परम कल्याण में स्थित होने का फल मोक्ष बताया है किंतु प्रकृति में स्थित होने से मोक्ष होना कदापि संभव नहीं है अतः उपरयुक्त श्रुतियों में आत्मा शब्द प्रकृति का वाचक नहीं है इसीलिए प्रकृति को जगत का कारण नहीं माना जा सकता संबंध उक्त श्रुति में आया हुआ आत्मा शब्द प्रकृति का वाचक नहीं हो सकता इसमें दूसरा कारण बतलाते हैं हेयत्वावचनाद हेयत्वावचनात्गने योग्य नहीं बताए जाने के कारण च भी उस प्रसंग में आत्मा शब्द प्रकृति का वाचक नहीं है व्याख्या यदि आत्मा शब्द वहाँ गौरवृत्ति से प्रकृति का वाचक होता तो आगे चलकर उसे त्यागने के लिए कहा जाता और मुख्य आत्मा में निष्ठा करने का उपदेश दिया जाता किंतु ऐसा कोई वचन उपलब्ध नहीं होता है जिसको जगत का कारण बताया गया है उसी में निष्ठा करने का उपदेश किया गया है अतः परब्रह्म परमात्मा ही आत्म शब्द का वाक्य है और वही इस जगत का निमित्त एवं उपादान कारण है संबंध आत्मा की ही भांति इस असंग में सत शब्द भी प्रकृति का वाचक नहीं है यह सिद्ध करने के लिए दूसरा हेतु तो प्रस्तुत करते हैं स्वाप्यत स्वाप्यत अर्थात अपने में विलीन होना बताया गया है इसलिए सत शब्द भी जड़ प्रकृति का वाचक नहीं हो सकता व्याख्या उपनिषद में कहा है कि ये पुरुषः स्वपिति नाम सता सौम्य तदा संपन्नो भवति समपीतो भवति स्वीति स्वपितित्याचक्षते अर्थात हे सौम्य जिस अवस्था में यह पुरुष अर्थात जीवात्मा सोता है उस समय यह सत् अर्थात अपने कारण से संपन्न अर्थात संयुक्त होता है स्व अपने में अपित विलीन होता है इसलिए इसे स्वपिति कहते हैं यहाँ स्व अपने में विलीन होना कहा गया है अतः यह संदेह हो सकता है कि शब्द जीवात्मा का ही वाचक है इसलिए वही जगत का कारण है परंतु ऐसा समझना ठीक नहीं है क्योंकि पहले जीवात्मा का सत जगत के कारण से संयुक्त होना बताकर उसी सत को पुनः स्व नाम से कहा गया है और उसी में जीवात्मा के विलीन होने की बात कही गई है विलीन होने वाली वस्तु से लय का अधिष्ठान भिन्न होता है अतः यहाँ लीन होने वाली वस्तु जीवात्मा है और जिसमें वह लीन होता है वह परमात्मा है इसलिए यहाँ परमात्मा को ही सत के नाम से जगत का कारण बताया गया है यही मानना ठीक है इस प्रसंग में जिस सत को समस्त जगत का कारण बताया है उसी में जीवात्मा का विलीन होना कहा गया है और उस जत सत को उसका स्वरूप बताया गया है अतः यहाँ सत नाम से कहा हुआ जगत का कारण जड़ तत्व नहीं हो सकता संबंध यही बात प्रकारांतर से पुनः सिद्ध करते हैं गति सामान्यात गति सामान्यात अर्थात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 परमात्मा से ही यह सब कुछ उत्पन्न हुआ है आत्मन ऐस प्राणो जायते परमात्मा से यह प्राण उत्पन्न होता है ये तस्मा जायते प्राणो मन सर्वेन्द्रियाड़ी चम वायुर्ज्योतिराप पृथ्वी विश्वस् धारिणी इस परमेश्वर से प्राण उत्पन्न होता है तथा मन अर्थात अंतकरण समस्त इंद्रियां आकाश वायु तेज जल और संपूर्ण प्राणियों को धारण करने वाली पृथ्वी ये सब उत्पन्न होते हैं इस प्रकार सभी उपनिषद वाक्यों में समान रूप से चेतन परमात्मा को ही जगत का कारण बताया गया है इसलिए जड़ प्रकृति को जगत का कारण नहीं माना जा सकता संबंध पुनः श्रुति प्रमाण से इसी बात को दृढ़ करते हुए इस प्रकरण को समाप्त करते हैं श्रुतत्वाच श्रुतत्वात् अर्थात श्रुतियों द्वारा जगह जगह यही बात कही गई है इसलिए च अर्थात भी पर ब्रह्म परमेश्वर ही जगत का कारण सिद्ध होता है व्याख्या सकारण कारणाधिपाधियों पाधिपो न चास्य जनिता न क वह परमात्मा सबका परम कारण तथा समस्त कारणों के अधिष्ठाताओं का भी अधिपति है कोई भी न तो इसका जनक है और न स्वामी ही है स विश्वकृत वह परमात्मा समस्त विश्व का सृष्टा है अतः समुद्राग्रयश्च सर्वे इस परमेश्वर से समस्त समुद्र और पर्वत उत्पन्न हुए हैं इत्यादि रूप से उपनिषदों में स्थान स्थान पर यही बात कही गई है कि सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ परब्रह्म परमेश्वर ही जगत का कारण है अतः श्रुति प्रमाण से यही सिद्ध होता है कि सर्वाधार परमात्मा ही संपूर्ण जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है जल प्रकृति नहीं संबंध स्वाप्यत सूत्र में जीवात्मा के स्व अर्थात परमात्मा में विलीन होने की बात कहकर यह सिद्ध किया गया कि जड़ प्रकृति जगत का कारण नहीं है किंतु स्व शब्द प्रत्यक्ष चेतन अर्थात जीवात्मा के अर्थ में भी प्रसिद्ध है अतः सिद्ध करने के लिए कि प्रत्यक्ष चेतन भी जगत का कारण नहीं है आगे का प्रकरण आरंभ किया जाता है तैत्रियोंपनिषद की ब्रह्मानंदवल्ली में श्रेष्ठ की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए सर्वात्म स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर से ही आकाश आदि के क्रम से सृष्टि बताई गई है उसी प्रसंग में अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय और आनंदमय इन पाँचों पुरुषों का वर्णन आया है वहां क्रमशः अन्नमय का प्राणमय को प्राणमय का मनोमय को मनोमय का विज्ञानमय को और विज्ञानमय का आनंदमय को अंतरात्मा बताया गया है आनंदमय का अंतरात्मा दूसरे किसी को नहीं बताया गया है अपितु उसी से जगत की उत्पत्ति बताकर आनंद की महिमा का वर्णन करते हुए सर्वात्मा आनंदमय को जानने का फल उसी की प्राप्ति बताया गया और वही ब्रह्मानंद वल्ली को समाप्त कर दिया गया यहाँ यह प्रश्न उठता है कि इस प्रकरण में आनंदमय नाम से किसका वर्णन हुआ है परमेश्वर का या जीवात्मा का अथवा अन्य किसी का इस पर कहते हैं आनंदमयोभ्यासात अभ्यासात अर्थात श्रुति में बारंबार आनंद शब्द का ब्रह्म के लिए प्रयोग होने के कारण आनंदमय अर्थात आनंदमय शब्द यहाँ पर ब्रह्म परमेश्वर का ही वाचक है व्याख्या किसी बात को दृढ़ करने के लिए बारंबार दोहराने को अभ्यास कहते हैं तैतृय तथा वृदारण्य आदि अनेक उपनिषदों में आनंद शब्द का ब्रह्म के अर्थ में बारम्बार प्रयोग हुआ है जैसे उपनिषद की ब्रह्मवली के छठे अनुवाक में आनंदमय का वर्णन आरंभ करते करके सातवें अनुवाक में उसके लिए रसो वै सह रसम हेवाय लब्धा नंदी भवति को हेवान्या क प्राणिया यदेश आकाश आनंदो न स ऐसा हेवानंदे आती अर्थात वह आनंदमय ही रस स्वरूप है जब जीवात्मा इस रस स्वरूप परमात्मा को पाकर युक्त हो जाता है यदि वह आकाश की भांति परिपूर्ण आनंद स्वरूप परमात्मा नहीं होता तो कौन जीवित रह सकता कौन प्राणियों की क्रिया कर सकता सचमुच यह परमात्मा ही सबको आनंद प्रदान करते हैं ऐसा कहा गया है तथा निमागंसा भवति शैशानंद से एकमय आत्माक्रामती आनंदम ब्रम्हणो विद्वान्भेति कत आनंदो ब्रम्हेति विज्ञानंदम ब्रह्म इत्यादि प्रकार से श्रुतियों में जगह जगह परब्रह्म के अर्थ में आनंद एवं आनंदमय शब्द का प्रयोग हुआ है इसलिए आनंदमय नाम से यहां उस सर्वशक्तिमान समस्त जगत के परम कारण सर्वनियंता सर्वव्यापी सबके आत्मस्वरूप पर ब्रह्म परमेश्वर का ही वर्णन है अन्य किसी का नहीं संबंध यहां यह शंका होती है कि आनंदमय शब्द में जो अयट प्रत्यय है वह विकार अर्थ का बोधक है और परब्रह्म परमात्मा निर्विकार है अतः जिस प्रकार अन्नमय आदि शब्द ब्रह्म के वाचक नहीं हैं वैसे ही उन्हीं के साथ आया हुआ यह आनंदमय शब्द भी पर ब्रह्म का वाचक नहीं होना चाहिए इस पर कहते हैं विकार शब्दानेति चेन प्राचुर्यात चेत अर्थात यदि कहो विकार शब्दात अर्थात मयट प्रत्यय विकार का बोधक होने से न अर्थात आनंदमय शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं हो सकता इति अर्थात तो यह कथन न ठीक नहीं है प्राचुर्यात् अर्थात क्योंकि मयठ प्रत्यय यहाँ प्रचुरता का बोधक है अर्थात विकार का नहीं व्याख्या तत्प्रकृत वचने मयट इस पाणिनी सूत्र के अनुसार प्रचुरता के अर्थ में भी मयट प्रत्यय होता है अतः यहाँ आनंदमय शब्द में तो जो मयट प्रत्यय है वह विकार का नहीं प्रचुरता अर्थ का ही बोधक है अर्थात वह ब्रह्म आनंद घन है इसी का द्योतक है इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि आनंदमय शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं हो सकता पर ब्रह्म परमेश्वर आनंद घन स्वरूप है इसलिए उसे आनंदमय खाना सर्वथा उचित है संबंध यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि जब मयट प्रत्यय विकार का बोधक भी होता है तब यहाँ उसे प्रचुरता का ही बोधक क्यों माना जाए विकार बोधक क्यों न मान लिया जाए इस पर कहते हैं तद्येतु व्यपदेशात तद्धेतु व्यपदेशात अर्थात उपनिषदों में ब्रह्म को इस आनंद का हेतु बताया गया है इसलिए च अर्थात भी यहाँ मयठ प्रत्यय विकार अर्थ का बोधक नहीं है व्याख्या पूर्वोक्त प्रकरण में आनंदमय को आनंद प्रदान करने वाला बताया गया है जो सबको आनंद प्रदान करता है वह स्वयं आनंद घन है इसमें तो कहना ही क्या है क्योंकि जो अखंड आनंद का भंडार होगा वही सदा सबको आनंद प्रदान कर सकेगा इसलिए यहाँ मयट प्रत्यय को विकार का बोधक न मानकर प्रचुरता का बोधक मानना ही ठीक है संबंध केवल मयट प्रत्यय प्रचुरता का बोधक होने से ही यहाँ आनंदमय शब्द ब्रह्म का वाचक है इतना ही नहीं किंतु मंत्रवर्णिकमेंव ज अर्थात तथा मांत्रवर्णिकम अर्थात मंत्राक्षरों में जिसका वर्णन किया गया है उस ब्रह्म का एवं अर्थात ही गीयते अर्थात यहां प्रतिपादन किया जाता है इसलिए भी आनंद में ब्रह्म ही है व्याख्या तैतृयोपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली के आरंभ में जो यह मंत्र आया है कि सत्यम ज्ञानवनंतम ब्रह्म योगेद निहित गुहायाम परमे व्योमन सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता अर्थात ब्रह्म सत्य ज्ञानस्वरूप और अनंत है वह ब्रह्म विशुद्ध आकाशस्वरूप परमधाम में रहते हुए ही सबके हृदय रूप गुफा में छिपा हुआ है जो उसको जानता है वह सबको भली भाती जानने वाले ब्रह्म के साथ समस्त भोगों का अनुभव करता है इस मंत्र द्वारा वर्णित ब्रह्म को यहाँ मांत्र वर्णित कहा गया है जिस प्रकार उक्त मंत्र में उस ब्रह्म को सब का अंतरात्मा बताया गया है उसी प्रकार ब्राह्मण ग्रंथ में आनंदमय को सब का अंतरात्मा कहा है इस प्रकार दोनों स्थलों की एकता के लिए यही मानना चाहिए कि आनंदमय शब्द यहाँ ब्रह्म का ही वाचक है अन्य किसी का नहीं